सिबी और चील सीबी कुरुवंश का एक प्रसिद्ध राजा था राजा सीबी के मन में सभी पशु पक्षियों और प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव था एक दिन वह बगीचे में टहल रहा था तभी एक कबूतर तेजी से उठता हुआ आया मुझे बचाइए मुझे बचाइए कहते कहते वह राजा के पास आ गया सीबी ने उसे उठाया और प्यार से कहा डरो मत तुम मेरी शरण में आये हो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा उसी समय कबूतर का पीछा करते हुए एक चील वहां पहुंची उसने राजा से मांग की कबूतर को मेरे हवाले कर दो वह मेरा आहार है राजा संकट में पड़ गया और बोला मैंने कबूतर की रक्षा करने का वादा किया है कबूतर के बदले मैं आपको किसी और का मांस दे सकता हूं लेकिन चील हट करने लगी मुझे कुछ और नहीं चाहिए कबूतर ही चाहिए राजा ने उसे मनाने का बहुत प्रयास किया अंत में चील बोली अगर कबूतर के वजन जितना मांस आप अपने शरीर से काट कर मुझे दे तो मैं कबूतर को छोड़ दूंगी राजा ने कहा ठीक है उसने एक तराजू मंगाया तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में अपनी जांग से मांस काट कर रखा कबूतर का पलडा भारी ही रहा इतना छोटा कबूतर और इसका इतना वजन लोग हैरान है उन्होंने फूल बरसा कर राजा शिविर की प्रशंसा की कबूतर और चील भी देवता ही थे जो सीबी की परीक्षा लेने वेश बदल कर आए थे तुमने यह भी नहीं सोचा कि कबूतर एक साधारण सा पक्षी है अपनी जान की परवाह न करके तुमने उसे बचाया संसार हमेशा तुम्हारे न्याय और और करुणा की प्रशंसा करेगा यह आशीर्वाद देकर देवता चले गए